पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र अठारह विज्ञान भिक्षुके योग वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र अब दृष्टा दृश्य और संयोग इन तीनों के ही स्वरूप को सूत्रकार कहेंगे उनमें से दृश्य के रूप के प्रतिपादक सूत्र का अवतरण करते हैं दृश्य स्वरूपम उचते इति दृश्य के स्वरूप को कहते हैं यहां पाठ्यक्रम के विपरीत आदि में दृश्य के कथन का कारण यह है कि दृशिमात्र इस आगामी सूत्र में जो मात्र शब्द आया है उससे अखिल दृश्य के भेद से दृष्टा का प्रतिपादन करना है उसके लिए प्रतियोगी दृश्यों का ज्ञान अपेक्षित होगा इसी कारण पूर्व सूत्र में प्रथम प्रधानतया दृष्टा का उपन्यास है यह जानना चाहिए प्रकाशा क्रिया क्रियास्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गा दृश्यम प्रलय काल में प्रकाश आदि कार्य का अभाव होता है अतः तो यहाँ शीत पद दिया है प्रकाश बुद्धि आदि की वृत्तिरूप आलोक और भौतिक आलोक है क्रिया प्रयत्न या चलन को कहते हैं स्थिति प्रकाश और क्रिया से शून्य या प्रकाश क्रिया के प्रतिबंधक का नाम है तत्शील गुणत्रय यह विशेष पद यहां उत्तर सूत्र में गुण पर्वणि इस विभाग वचन से उपलब्ध होता है अतएव भाष्यकार एते गुणाह ऐसी व्यवस्था करेंगे इस प्रकार गुणों के होने में प्रमाण कहते हैं भूतेति भूतेन्द्रियात्मकम स्थूल और सूक्ष्म रूप भूतों और स्थूल तथा सूक्ष्म रूप इंद्रियों का कारण है इससे महदादि अखिल कार्यों का कारणत्व ही लब्ध होता है और वह कारणत्व गुणों में है अर्थात महदादि अखिल प्रपंच के कारण गुण हैं और उनके प्रकाशादि रूपता में प्रमाण है अनुमान प्रमाण है क्योंकि त्रिगुणात्मक जड़ कार्यों की सिद्धि त्रिगुणात्मक जड़ कारण के बिना नहीं होती गुणों के कार्य को कहकर उनके स्वरूप की सत्ता के प्रयोजक प्रयोजन को कहते हैं भोगापवर्गाम भोग और अपवर्ग प्रयोजन वाला है यह सूत्रार्थ है तब तो तीन गुण ही दृश्य हैं उनके विकार दृश्य नहीं हैं। समाधान यह नहीं क्योंकि गुण के पर्व से उत्तर सूत्र से उनके विकारों का भी संग्रह होता है अतः वे भी दृश्य हैं इस सूत्र की व्याख्या करते हैं प्रकाशशील मिति वह दृश्य प्रकाश क्रिया स्थितिशील है शंका सत्व आदि गुण ही यदि प्रकाशादिशील दृश्य रूप से यहाँ कहे हैं और प्रकृति को कहा नहीं तो सूत्रकार की न्यूनता है और सत्व आदि गुणों को ही भूतेंद्रियात्मक मानने से प्रकृति मानने के सिद्धांत की क्षति होगी क्योंकि प्रकृति व्यर्थ होगी समाधान गुण ही प्रकृति शब्द के वाच्य हैं उनसे अतिरिक्त प्रकृति नहीं है यह निश्चय करते हैं एक गुणा सत्व आदि ये गुण प्रकृति शब्द के वाच्य होते हैं प्रधीयते स्म कार्य जात मिदि व्युत्पत्तिया प्रधान प्रकृत्यादि शब्दरुच्यंतन्वय जिसमें कार्य समूह रहता है इस व्युत्पत्ति से प्रधान और प्रकृति आदि शब्दों से गुण ही कहे जाते हैं सांख्य चूत्र सत्वादीना अत धर्मत्व तद्रूपत्वाद पुरुष के उपकरण होने और बंधन के कारण से सत्व आदि गुण कहलाते हैं प्रकाश और क्रिया आदि की भांति द्रव्य में संवेत होने से सत्व आदि गुण नहीं कहलाते यह भाव है सत्व आदि की ही प्रधान शब्द के वाक्य हैं इसको सिद्ध करने के लिए गुणों के ही जगत कारणत्व अनित्यत्व आदि का जो हेतु गर्भ क्षण है उनका उपादन करते हैं परस्परे थी सत्व का प्रविभाग अधिक भाग रज और तम के स्वल्प भागों से उपरक्त संशिष्ट होता है ऐसे ही रजस और तमस का भी जानना चाहिए इस भारती परस्परोपरक्त विभाग तथा संयोग विभाग धर्म वाले हैं परस्पर संयोग विभाग स्वभाव वाले हैं इससे यह भी सिद्ध हो गया कि सत्व आदि गुण द्रव्य है द्रव्याश्रित गुण नहीं है तथा एक दूसरे की सहायता से अवयवी को उत्पन्न करते हैं क्योंकि कार्य कारण के अभेद से ही आरंभ होता है